शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज की स्मृति स्वामी श्रद्धानंद श्री श्री महापुरुष महाराज का प्रथम दर्शन लाभ मैंने बेलूर मठ में 1925 सौ ईस्वी को शिवरात्रि के दिन तीसरे प्रहर किया था प्रायः 11 महीने वे दक्षिण भारत और बम्बई आदि स्थानों में बिताकर कुछ दिन हुए मठ में लौटे थे हम कुछ कॉलेज के छात्र एक साथ गए थे उस दिन अनेक भक्त हृदय की व्याकुलता लेकर उनका दर्शन करने के लिए आए थे एक एम का छात्र श्री श्री महापुरुष जी का मंत्र शिष्य था उससे मैंने महापुरुष महाराज के संबंध में अनेक बातें सुनी थी बाद में वह बेलूर मठ का सन्यासी हो गया था सभी लोग गंगा के किनारे वाले बरामदे में खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब महाराज जी नीचे उतरेंगे ते मेरे तरुण मन में बहुत ही कौतूहल हो रहा था इससे पहले मैंने अनेक साधुओं का दर्शन पाया है किंतु आज थोड़ी देर में ही श्री श्री ठाकुर के एक अंतरंग पार्षद और श्री श्री रामकृष्ण मठ तथा मिशन के अध्यक्ष महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन मिलेगा पता नहीं वे कैसे हैं एकाएक बरामदे के एक छोटे कमरे का पूर्वमुखी दरवाजा खुल गया महापुरुष महाराज हंसते हुए बरामदे में आ खड़े हुए सबको देखकर वे आनंद ध्वनि करते लगे तदनंतर बरामदे की बड़ी बेंच पर बैठकर गंगा की ओर मुँह करके भक्तों के साथ वार्तालाप करने लगे उनकी दीर्घ आकृति प्रशांत मूर्ति और आनंदपूर्ण वार्तालाप ने मेरे हृदय को आकर्षित कर लिया मैंने सोचा यथार्थ में ही ये श्री रामकृष्ण के पार्षद हैं भक्त लोग एक एक कर प्रणाम करने लगे अपने मित्र के साथ मैंने भी प्रणाम किया हम लोगों ने शिवरात्रि का उपवास किया है सुनकर महापुरुष जी ने वाह वाह कहकर प्रशंसा की इसके अनंतर वे सब से कहने लगे आज शिवरात्रि का पुण्य दिन है यहां रात भर पूजा होगी भजन नृत्य गीत आदि भी होंगे सब लोग सब आनंद मनाएंगे शिव जी के भाव में मक्त होकर उन्होंने उन बातों को कहा था मैंने सोचा इसी कारण उनका नाम शिवानंद है थोड़ी ही देर में उनके सेवक ने आकर उन्हें स्मरण दिलाया कि जलपान का समय हो गया है महापुरुष जी ने हंसकर कहा ठीक ठीक कुछ तो खाना ही होगा अब की ओर सबकी ओर देखकर उन्होंने कहा तुम लोग जरा बैठो मैं अभी कुछ खाकर आता हूँ उनके इस निसंकोच बालकवत व्यवहार ने मुझे एकदम मुग्ध कर दिया था ऐसा स्मरण है फाल्गुन और चैत्र माल बीत गए बैसाख में उन्होंने मुझे मंत्र दीक्षा दी उस समय के एक उपदेश का आशय जितने दिन बीतते जा रहे हैं उतना ही स्पष्ट होता जा रहा है उन्होंने कहा था बेटा ठाकुर के चरणों में सब कुछ सौंप दो जो कुछ है सब याद आता है कि बहुत जोर देकर सब शब्द का उच्चारण किया था भगवान के चरणों में अपना कहने योग्य जो, जो कुछ है सभी का एक एक कर समर्पण कर देना ही तो उत्कृष्ट आध्यात्मिक साधना है अपनी वासना कामना देह मन प्राण बुद्धि अहंकार अपना स्वार्थानुसंधान प्रेम पाप पुण्य भूत भविष्य यहाँ तक कि अपने बंधन मुक्ति की भावना भी भगवान को सौंप देनी होगी यह एक दिन में नहीं हो एक दिन में नहीं हो सकता जीवन भर इस प्रकार आत्मसमर्पण चलाते रहना होगा आत्मसमर्पण और शरणागति के प्रसंग के अनंतर कई बार महापुरुष महाराज को भावमत होकर बातें कहते सुना है एक दिन संभवतः उन्नीस सौ इकतीस बत्तीस ईस्वी में उनके कमरे में साधु लोग प्रणाम करने आए हैं दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय कि देवी स्तुति के उनतीसवें श्लोक की बात उठी महापुरुष जी ने एक साधु से उस श्लोक को पढ़ने के लिए कहा उसके बाद वे बार बार कहने लगे देखो कैसा सुंदर भाव है त्वाश्रिता नविपन्नराणामश्रिता याश्रेताम प्रयां थी अर्थात हे माँ दुर्गे जो लोग तुम्हारा आश्रय लेते हैं उन्हें कोई विपत्ति नहीं रहती तुम्हारे अधिक आश्रित मनुष्य परमाश्रय मोक्ष प्राप्त करते हैं उन्होंने कहा जगन माता के चरणों में शरण ले सकने पर मनुष्य की फिर कोई विपत्ति नहीं रहती केवल इतना ही नहीं वह भक्त दूसरे लोगों का भी आश्रय बन जाता है मन की शक्ति अभय आदि उसी के भीतर से प्रकट होते हैं एक दिन संध्या आरती के उपरांत कलकत्ते में एक शाखा केंद्र के सन्यासी महापुरुष महाराज को प्रणाम करके विदा लेने आए कमरे में प्रविष्ट होकर उन्होंने देखा कि महापुरुष जी स्थिर होकर तखत पर बैठे हैं और हाथ जोड़कर ठाकुर के उद्देश्य से, से प्रणाम करते हुए कह रहे हैं शरणागत शरणागत वे साधु मौन होकर खड़े रह गए थोड़ी देर बाद महापुरुष जी ने उन्हें देखकर कहा कौन है अग्रसर होकर प्रणाम करते हुए साधु जी ने कलकत्ता के हरि बाबू नामक एक भक्त की बीमारी का समाचार महापुरुष जी को सुनाया महापुरुष जी की भाव विवलता उस समय भी लुप्त नहीं हुई थी उन्होंने कहा हरी बाबा हरी बाबू तो शरणागत ही है साधुओं ने उत्तर दिया जी महाराज हरि बाबू शरणागत है महापुरुष जी उसी क्षण पुनः भावस्थ होकर बोले तो फिर कोई डर नहीं है शरणागत होने से कोई भी डर नहीं रहता एक दिन मत के ठाकुर मंदिर के पुजारी महापुरुष महाराज को प्रातःकाल प्रणाम करने के लिए आए उन्होंने आशीर्वाद देते हुए हिंदी और बंगला दोनों भाषाओं को मिलाकर गदगद कंठ से कहा मुझे कोई डर नहीं है नहीं कोई डर नहीं है क्योंकि तू तो उनका शरणागत भक्त है 1925 सौ ईस्वी दिसंबर मास पूज्यपाद महापुरुष महाराज के जन्म दिन पर उनके दो गुरु भाई स्वामी शारदानंद जी और स्वामी अभेदानंद जी को एक साथ देखने का मुझ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था स्वामी अभेदानंद जी ने अपने एक ब्रह्मचारी शिष्य का महापुरुष जी से परिचय कराते हुए कहा इसका नाम चैतन्य है महापुरुष जी को उस दिन बहुत ही भावमत अवस्था थी सुनते ही वे बोल उठे अब मैं पृथक चैतन्य नहीं देखता सब एक ही चैतन्य हैं मठ के भीतर बेंच पर आंगन की ओर मुख करके तीनों बैठ गए महापुरुष को एक नया रूईदार कुर्ता पहनाया गया था शरत महाराज के हाथ में छड़ी थी एक व्यक्ति ने फोटो ली थी आसपास अनेक भक्त खड़े थे वह फोटो किसी किसी पुस्तक में छपी भी है जहाँ तक स्मरण है संभवतः उसी साल पूज्यपाद प्रेमानंद जी महाराज के जन्म दिवस पर तीसरे पहर मठ के गंगा किनारे वाले बरामदे में महापुरुष महाराज के सामने एक आलोचना सभा हुई थी महापुरुष जी बेंच पर बैठे थे साधु तथा भक्तगण बरामदे में चटाई बिछाकर उनके चरणों के समीप एवं आसपास बैठे थे ऐसे कई साधु जो स्वामी प्रेमानंद जी के घनिष्ठ संपर्क में आए थे पारी पारी से उनकी बातें कहने लगे महापुरुष जी स्थिर होकर एकाग्रता से सुन रहे थे ललित महाराज अर्थात स्वामी कमलेश्वरानंद बहुत आवेश के साथ जब बाबू महाराज के प्यार की बात कह रहे थे तब महापुरुष जी अधिक भावाभीष्ट प्रतीत हो रहे थे उसके बाद ललित महाराज ने किसी उत्सव में बाबूराम महाराज की भावमत अवस्था का वर्णन करते हुए कहा था बाबूराम महाराज ने एकाएक खड़े होकर महापुरुष महाराज को छाती से लगा लिया और कहा यह हमारे शिव हैं जीवित शिव इतना कहकर महापुरुष को लेकर वे नाचने लगे अपने संबंध में इस स्मृति कथा सुनकर महापुरुष थोड़ा हंसे बाबू महाराज के संबंध में जब ऐसी चर्चाएं चल रही थी तब महापुरुष जी ने एक बार चारों ओर देखकर एक सन्यासी सेवक को वहां उपस्थित न पाकर कहा कहां है उसे भुलाओ सेवक के आने पर महाराज ने पूछा कहां रहे बाबू महाराज के संबंध में कितनी बातें हो रही है कहां ये सब सुनने को मिलेगी बैठकर कर सुनो विवेचन होने पर जिन साधुओं ने बाबू महाराज की स्मृति कथा कही थी उन सभी की ओर महापुरुष बहुत ही प्रेम से देखने लगे ललित महाराज की पीठ थपथपाते हुए बहुत आशीर्वाद दिया ललित महाराज जिस आश्रम भवानीपुर गदाधर आश्रम में रहते थे वहाँ एक बार प्रतिमा में अन्नपूर्णा पूजा हुई थी कई छात्रों के साथ मैं वहाँ स्वयं स... सेवक का काम करने गया था मठ से महापुरुष जी और उद्बोधन से पूजनी शरत महाराज भी पधारे थे महापुरुष महाराज पहले ही आ गए थे प्रतिमा दर्शन करके वे एक कमरे में जाकर बैठे थे बहुत से भक्त वहां एकत्र हो गए इसी समय पूजनी शरत महाराज वहां आ गए उन्होंने महापुरुष जी को प्रणाम किया महापुरुष जी ने कुर्सी से उठकर आदर के साथ शरद महाराज का आलिंगन करते हुए कहा आओ शरद महाराज आओ आहा दो ब्रह्मज्ञ पुरुषों महापुरुषों का मिलन दृश्य कैसा मधुर था बाद में एक बार ललित महाराज से मैंने यह घटना सुनी थी कई वर्ष पूर्व वे एक बार मठ में गए वहां पहुंचकर महापुरुष जी को प्रणाम किया उन्होंने पूछा ललित अब क्या पढ़ रहे हो ललित महाराज शास्त्राध्यन में मत सतत उन्होंने एक उपनिषद का नाम लिया सुनते ही महापुरुष जी भावस्थ होकर बोले हमारा जीवन ही तो उपनिषद है हमारा जीवन पढ़ सकते हो 1931 सौ ईस्वी के अंत में ललित महाराज के मस्तिष्क में कुछ विश्रंखलता विश्रृंखलता आ गई उस समय मैं ब्रह्मचारी रूप में मठ में था वे कलकत्ते से बीच बीच में आते थे किंतु बहुत ही गंभीर थे किसी से विशेष वार्तालाप नहीं करते थे कभी कभी ललित महाराज अपना शरीर दिखाकर किसी साधु से कहते इसके भीतर ठाकुर आए थे महापुरुष जी के कान में जब यह बात पहुंची तो उन्होंने कुछ अग्र अप्रसन्न होकर कहा उसे अहंकार हो गया है वे आए थे ए उनके आने पर हमें पता न लगता इसका फल भोगना हो... होगा होगा अहंकार ही हो गया है इसके कुछ दिन बाद ललित महाराज मठ में आए महापुरुष महाराज को प्रणाम किया उन्होंने पूछा क्यों कैसे हो दिमाग कैसा है ललित महाराज मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं हुआ हाँ कुछ इमोशंस भावों को दबा कर नहीं रख सकता महापुरुष महाराज ने प्रेम से कहा अहंकार मत करना वे आए हैं ऐसा न कहना वे आते तो हम पहले ही जान न जाते हम लोग अभी जीवित हैं ललित महाराज ने बहुत ही विनय के साथ प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा महापुरुष जी ने भी उनके सिर पर हाथ रखकर खूब आशीर्वाद दिया इसके अनंतर थोड़े ही दिनों में ललित महाराज अच्छे हो गए कुछ मास के बाद उन्हें लेकर मैं अपने पूर्वाश्रम उत्तरी बंगाल के एक शहर में श्री ठाकुर का उत्सव मनाने गया था गाड़ी में वे बाबूराम महाराज हरि महाराज और महापुरुष महाराज की अनेक पुराने स्मृति कथाएं कह रहे थे उत्सव में ललित महाराज ने बहुत ही उत्तम भाषण दिया था ललित महाराज जिस प्रकार विशिष्ट शास्त्रज्ञ पंडित थे उसी प्रकार उनके मधुर स्वभाव के कारण सभी लोग उनका आदर करते थे एक बार काशी में हरि महाराज के पास दीर्घकाल तक प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ होता था ललित महाराज पाठक थे हरि महाराज उन पर बहुत ही प्रसन्न हुए थे 1926 सौ ईस्वी जनवरी मास में देवघर श्री रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के गृह उत्सव के समय उज्यपाद महापुरुष महाराज वहाँ पधारे थे और भी अनेक साधु भक्तों की उपस्थिति से उत्सव में विशेष आनंद हुआ था इसका विस्तृत विवरण महापुरुष शिवानंद ग्रंथ में दिया है जहां वे एकाएक दमा रोग से आक्रांत हुए और एक रात को उनकी अवस्था बहुत ही संकटजनक हो गई थी इस प्रसंग मैंने स्वामी निर्वेदानंद जी से सुना था कि जब वे जगदानंद जी के साथ दूसरे दिन महापुरुष महाराज को प्रणाम करने गए तो उन्होंने वहां कहा था देखो जब यह दमा रोग का दौर हुआ तो मैंने सोचा कि अब मैं नहीं रहूंगा इसके बाद मैंने देखा मैं कभी नहीं जाऊंगा बाहर के इस खोल का नाश होने पर भी मेरा अंत नहीं होगा मैं तो अनादिकाल से हूँ और अनंतकाल तक रहूँगा निर्वेदानंद जी ने कहा था कि महापुरुष महाराज के उन शब्दों को सुनकर उन्हें मुंडक उपनिषद के द्वार द्वा सुपर्णा श्लोक के दो पक्षियों की बात याद आ गई थी जीवात्मा और परमात्मा जीवात्मा नीचे की डाली का पंछी है जो स्वादिष्ट फल खा रहा है और परमात्मा ऊपर की डाली में बैठकर कर फल न खाकर केवल रूप से देख रहे हैं महापुरुष जी की उपलब्धि मुंडकोपनिषद के उस मंत्र की मानो सुस्पष्ट व्याख्या है उन्नीस सौ 22 फरवरी को महापुरुष महाराज दक्षिण भारत बंबई और नागपुर आश्रम समा, भ्रमण समाप्त कर प्रायः दस महीने के बाद मठ में लौटे 26 फरवरी को कॉलेज में छुट्टी थी अतः हम तीन मित्र उनका दर्शन करने के लिए मठ में पहुँचे वे धुमंझले पर बरामदे में कुर्सी पर बैठे थे एक सज्जन पास में थे उन्होंने कहा 19 तारीख को आपके आने की बात थी महापुरुष जी क्या जाने भैया उतना हिसाब नहीं रहता 22 तारीख को यहाँ आ पहुँचा हूँ इतना जानता हूँ उन महाशय ने महापुरुष महाराज के जन्म स्थान बारह साहब की बात उठाई महापुरुष जी ने कहा वैसी बातें याद नहीं है बहुत वर्ष हो गए हैं उस मकान की एक विधवा स्त्री आई थी बहुत ही हीन अवस्था एक धोती और कुछ रुपये दिए गए अन्य लोग जिस प्रकार आते हैं उसी प्रकार यह भी थी ठाकुर की कृपा से महमत्व बुद्धि अब नहीं रह गई है ठाकुर ने हमारे मन को उदार बना दिया है अब वसुदैव कुटुम्बकम है गरीब दुखी कोई भी आए उन्हें हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता देते हैं जहां दुख जहां कष्ट है वही हम लोग शक्ति के अनुसार प्रतिकार की चेष्टा करते हैं भेदभाव नहीं रखते हैं संसार का सारा दुख दूर करने की शक्ति मनुष्य में कहाँ है जगत तो दुख में ही है अनंतकाल तक दुख रहेगा बीच बीच में एकाएक महापुरुष आते हैं और कुछ दुख घट जाते हैं फिर आते हैं आगमा पाई है आता जाता रहता है बुद्धदेव आए मनुष्य के कुछ दुख दूर हो गए फिर कुछ दिनों के बाद पूर्वावस्था आ गई जैसे पोखरे के जल पर फैला हुआ सिवार ढकेल देने से कुछ स्थान खाली होकर जल दिखाई पड़ता है फिर थोड़ी देर बाद वह शिवार आकर जल को पुनः ढक देता है इस युग में ठाकुर आए हैं शिवार हट गया है बहुत सा दुख दूर होता जा रहा है फिर समय आने पर शिवार से जल ढक जाएगा एक दिन कालेज के से सोलह तीन सत्ताईस मठ में आया और महापुरुष महाराज के पास जाकर बैठा बातचीत के प्रसंग में उन्होंने कहा दया करो दया करो प्रभु दया करो ऐसा सदा ही कहते रहना चाहिए यही साधना है और यही सब कुछ है दया करो यदि वे दया करके सब समझा दें तभी होगा 1927 सौ के अगस्त माह में पूज्यपात स्वामी शारदानंद जी महाराज के दिवंगत हो जाने से महापुरुष जी के शरीर मन में प्रबल धक्का लगा उनका स्वास्थ्य एकदम टूट गया डॉक्टरों के परामर्श से उन्हें विश्राम और जलवायु परिवर्तन के लिए मधुपुर ले जाया गया मधुपुर और काशी में कई मास रहकर वे उन उन्नीस 19 फरवरी 1928 सौ अट्ठाईस ईस्वी को लौट आई याद आता है कि हावड़ा स्टेशन पर हम कई मित्र उस दिन गए थे उनके स्वागत के लिए अनेक साधु और भक्तों का समागम हुआ था स्टेशन के प्लेटफार्म पर आनंद का मानो हाट लग गया था दो दिन बाद 21 फरवरी कॉलेज की छुट्टी होने पर वे सीधे मठ पहुँचे लगभग पाँच महीने महाराज मठ में नहीं थे प्रतिदिन ही अनेक भक्त व्याकुल हृदय से उनका दर्शन करने के लिए मठ में आते थे अनेक दीक्षार्थी भी आने लगे महापुरुष जी के कमरे में उन्हें प्रणाम करने के लिए गया देखा एक सज्जन उनसे बातचीत कर रहे हैं उन्होंने कहा कुल गुरु से दीक्षा ली है किंतु उससे तृप्ति नहीं मिलती आप से लेना चाहता हूं। महापुर ने हंसकर कहा दीक्षा तो दो बार नहीं होती दीक्षा हो गई है अच्छी बात फिर क्यों भक्त की जीत करने पर उन्होंने कहा एक देवता का परिवर्तन नहीं हो सकता वे तो ठाकुर का ही एक रूप है तो मंत्र मो को मॉडिफाई थोड़ा परिवर्तन कर सकूंगा। अच्छी बात कल आना एक व्यक्ति ने पूछा क्या पटना में दीक्षा की बहुत भीड़ हुई थी महापुरुष जी हाँ यह सब जितना ही देखता हूँ उतने ही ठाकुर की महिमा की उपलब्धि कर रहा हूँ हमें कौन पहचानता है कौन जानता है उन्हीं की तो महिमा है कथा प्रसंग में महापुरुष ने और भी कहा अवतार तत्व बहुत ही सूक्ष्म है पूर्ण ब्रह्म भगवान एक मनुष्य बनकर आते हैं उनकी तो कोई कामना नहीं है नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवच कर्मड़ी अर्थात मेरा अप्राप्त कुछ नहीं है और प्राप्तव्य भी, भी कुछ नहीं है तो भी मैं सदा कर्म करता रहता हूँ गीता तीन बाईस केवल लोक कल्याणकामी होकर आते हैं नहीं तो उनका क्या प्रयोजन है एक भक्त ने महापुरुष जी के एक शिष्य के कठिन रोग का समाचार दिया और कहा बचने की कोई आशा नहीं है यदि आप इस समय अपना आशीर्वाद देते तो वे सुखी होती महापुरुजी ने कहा हाँ हाँ मेरा आशीर्वाद उसे जताना हर समय ही तो मैं आशीर्वाद देता हूँ एक दिन तीसरे पहर अर्थात नौ तीन अट्ठाईस महापुरजी को प्रणाम करने के लिए मैं गया देखा एक विधवा महिला उनसे कह रही है मैं दीक्षा लेने के लिए आई हूँ महापुरुष जी ने पहले कहा मैं साख मास में चेष्टा करना इस समय दीक्षा नहीं होगी मेरा शरीर बहुत अस्वस्थ है उसके बाद कुछ वार्तालाप होने पर कहा अगले सप्ताह में आना महिला ने कहा जीवन में बहुत दुख कष्ट पाया है महापुरुष जी संसार में सुख नहीं है माता यदि है भी तो वह बहुत मामूली जैसे मेघ की गोद में समय समय पर थोड़ी बिजली चमक जाती है उसी तरह हमारी ओर देखकर उन्होंने कहा यह उपमा मैंने पचास वर्ष पहले विद्यासागर महाशय से पाई थी एक लंगड़ा व्यक्ति किसी विषय के लिए जिद कर रहा था महापुरुष महाराज ने उससे कहा ठाकुर का भाव लो और माँ को पुकारो तुम्हें काली माँ पर विश्वास है तो उन्हीं को पुकारो उसी से होगा तो भी ठाकुर के भाव की सहायता लेनी होगी क्योंकि वे युवावतार हैं वह व्यक्ति प्रसन्न नहीं हुआ और बोला और भी कुछ है आप छिपा रहे हैं महापुरुष जी क्या कहा छिपाऊंगा क्यों मिथ्या बात कहने का मुझे अभ्यास नहीं है चोरी क्यों करूँगा जो सत्य है वही तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ हर एक व्यक्ति को उनके संस्कारों के अनुसार ही तो कहना होगा जो मन में उठता है वही तो कहता हूँ पूर्वोक्त विधवा महिला ने दीक्षा के लिए क्या क्या आयोजन करना होगा इस विषय में पूछा महापुरुष जी ने उत्तर दिया कुछ नहीं केवल हृदय चाहिए हृदय ला सकोगी माँ और गुरु दक्षिणा वह तो एक हर्रा लाने से ही काम चलेगा ठाकुर के दरबार में उसका विचार नहीं है उन्नीस ईस्वी की बैसाखी पूर्णिमा के दिन मैं मठ में आकर सम्मिलित हो गया पूज्यपात महापुरुष महाराज ने आशीर्वाद दिया आरंभ में अभी मन जब भी मन में भय था संदेह आया तभी उन्होंने अभय और आश्वासन देकर मेरे मन को उत्साहित किया मठ में योगदान करने के कुछ दिनों बाद मठ के संस्कृत विद्यालय में शास्त्र शास्त्राध्ययन करने का सहयोग मिला उपनिषद में ओंकार की महिमा पढ़कर एक दिन मैंने महापुरुष महाराज से प्रश्न किया ज्ञान के भाव में चिंतन करते समय इष्ट मंत्र का जप न करके केवल ओंकार का जप करने से काम चल सकता है उन्होंने कहा हाँ अच्छी बात वह ओंकार ही तो भगवान है ठाकुर का चिंतन ओंकार भाव से करना होगा कोई आपत्ति नहीं है कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझसे पूछा क्यों ओंकार जप रहे हो मैंने उत्तर दिया जी महाराज बीच बीच में करता हूँ उन्होंने हंसकर कहा अच्छी बात है करते चलो और भी कई दिनों बाद उन्होंने ओंकार के विषय में पूछा मैंने कहा महाराज ओंकार का जब करते करते शरीर अकड़ जाता है और मन में भय होता है महापुरुष जब वैसा हो तो उनसे प्रार्थना करना हे ठाकुर आप ही ओंकार स्वरूप हैं मैं ठीक रास्ते पर चल सकूँ वैसा कीजिए जिससे ठीक वस्तु जो ज्ञान या भक्ति वह एक ही वस्तु है प्राप्त कर सकूं ऐसा कीजिए इसी तरह खूब प्रार्थना करना मठ में सम्मिलित होने के दो मास बाद कुछ साधुओं के परामर्श से मैंने श्री श्री महापुरुष जी से ब्रह्मचारियों की तरह पांच हाथ कपड़ा पहनने की आज्ञा मांगी उन्होंने आज्ञा तो दी किंतु कुछ दिनों के बाद जब मैं वह पांच हाथ की धोती पहनकर उन्हें प्रणाम करने गया तब उन्होंने कहा क्या हुआ दस हाथ था अब पाँच हाथ हुआ दोनों हाथ के अंगूठे दिखाकर क्या होगा पांच हाथ ही पहनो या दस हाथ पहनो अथवा बीस हाथ की पहनो भीतर तैयार न कर सकने से क्या होगा भीतर तैयार करो तो देखूँ बेटा ज्ञान भक्ति विश्वास लाभ कर सकते हो आत्मज्ञान प्राप्त करो उस साल 1930 सौ ईस्वी मठ में दुर्गा पूजा होगी या नहीं इस विषय में कोई निर्णय न हो सका किंतु महापुरुष महाराज चाहते थे कि पूजा होनी चाहिए एक दिन 28 जुलाई स्वामी ब्रजेश्वरानंद देवेन महाराज प्रातःकाल प्रणाम करने आए तो महापुरुष जी ने पूछा क्या देवेन उस चार उस बार पूजा होगी ना मठ में दुर्गोत्सव संबंधी अधिकांश कामों का भार देवेंद्र महाराज के ऊपर रहता था देवेंद्र महाराज ने कहा हाँ महाराज अवश्य होगी जब आप हैं अवश्य होगी महापुरुष जी मैं इस शरीर में नहीं भी रहा ठाकुर हैं भी है माँ है, महामाया की पूजा होनी ही चाहिए हाँ अवश्य होगी इसके पूर्व दिन विजिटर्स रूम अर्थात मठ दर्शकों के कक्ष में पूज पाठ शशि महाराज के संबंध में एक आलोचना सभा हो गई है एक व्यक्ति ने वह बात उठाई महापुरुष जी ने कहा हा शशि महाराज के जीवन को जो लोग विवेचना करेंगे उनका कल्याण होगा क्या जीवन था बहुत ही शुद्ध जीवन था एकदम स्वच्छ और पूर्णतया कर्ममय जीवन अन्य सभी लोग तपस्या के लिए गए और घूमे किंतु उनका वैसा नहीं था केवल एक बार स्वामी जी पर क्रोध कर तपस्या के लिए निकले थे वर्धमान तक जाकर ज्वर हो आया समाचार सुनकर निरंजन जाकर उन्हें ले आए उन्होंने कहा था ठाकुर की रोज चौदह पान देने होंगे स्वामी जी राजी नहीं हुए थे सचि महाराज ने जोर देकर कहा था आई वांट फोर्टीन मैं चौदह चाहता हूं उनके कहने का ढंग अभी भी मुझे याद है उसके बाद जब निरंजन उन्हें ले आए तो स्वामी जी ने कहा अच्छी बात तुम्हारी जैसी इच्छा हुई है वैसा दो आह स्वामी जी सचि महाराज और शरद को कैसा प्यार करते थे 1930 सौ 10 अगस्त पटना के एक भक्त कई दिनों से मठ में रह रहे थे वे आज प्रातःकाल प्रणाम करने के लिए आए महापुरुष महाराज ने पूछा रात को कैसी नींद हुई भक्त महाशय ने उत्तर दिया खूब साउंड स्लीप गहरी निद्रा सोया था महाराज महापुरुष जी मुझे जैसी नींद नहीं वैसी नींद नहीं आती कल सवा दो बजे कुछ नींद आई थी उसके बाद साढ़े बजे उठ पड़ा किंतु गहरी नींद नहीं हुई न हो एक्चुअली वास्तव में नींद तो शरीर की है मेरी नहीं उस राज्य में नींद नहीं है योग माया है जगे रहना इतना कहकर महापुरुष जी भाव में विभोग होकर गाने लगे ए बार आमी भालो भिबे थी घूम भेंगे छे आर की घुमाई योगे जागे जगे आछी जार घूम तारे दिए घूमेरे घूम पड़ाए छी इत्यादि अर्थात जब मैंने सार सोच लिया है नींद टूट गई है जब मैं नहीं सोऊंगा बल्कि योग माया से सदा जागता ही रहूंगा जिसकी नींव है उसे देखकर मैंने नींद को ही सुला दिया है इसके बाद उन्होंने फिर से कहा आहा राम प्रसाद की बंगला भाषा कैसी सुंदर है और स्वामी जी कहते थे ठाकुर की भी बंगला भाषा बहुत सुंदर है एकदम प्योर अर्थात शुद्ध उसमें खूब आर्ट कला गुण है एक दिन संध्या के बाद चौदह अगस्त उन्नीस सौ तीस स्वामी ओंकारानंद जी पूज्य पाठ महापुरुष जी के सम्मुख श्रीमदभागवत वर्णित श्री कृष्ण उद्धव वर्तल आपके संबंध में कह रहे थे रात्रि में भोजन के बाद गेस्ट हाउस में भागवत पाठ होता था बीच बीच में ओंकारानंद जी इन विषयों के बारे में महापुरुष महाराज को सुनाया करते थे महापुरुष महाराज ने कहा मैं आजकल बहुत पढ़ता नहीं हूँ केवल कथा कथामृत देखता हूँ और स्वामी जी की वीरवाणी आहा कैसी कैसी स्तुतियों और उपलब्धियों की बात उसमें है ओंकारानंद जी समाधि और विस्थान के संबंध में दो संगीत बहुत ही उत्तम है महापुरुष जी हाँ एक रूप अरूप नाम वर्ण अतीत आगामी कालहीन बहुत अच्छा काशी के स्वर्गीय प्रमदादास मित्र महान पंडित थे उस संगीत को सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गए थे और उन्होंने कहा था यह कैसी उच्च उपलब्धि का संगीत है प्रमदा बाबू बहुत भक्त और विद्वान थे स्वामी जी उनके पास कुछ दिन थे रात के दो बजे जाकर स्वामी जी को जगाकर कहते थे महाशय यह कैसी सुनाई ठाकुर की बात यह तो ईश्वरावतार का लक्षण है मैं भी कुछ दिन उनके पास था मणिकर्णिका घाट के ऊपर एक मंदिर में भोजनोपरान्त हम दोनों बैठ जाते थे और प्रमदा बाबू ध्यान करते थे कैसा उत्तम ध्यान था उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चलती थी इसी वर्ष उन्नीस सौ ईस्वी जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल महापुरुष महाराज के जो उद्दीपनामय संभाषण हुआ उनका विवरण शिवानंदवाड़ी अर्थात उक्त पुस्तक का हिंदी अनुवाद धर्म प्रसंग में स्वामी शिवानंद नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ है प्रथम खंड और द्वितीय खंड में प्रकाशित हुआ उसके दूसरे दिन 18 अगस्त उन्नीस सौ तीस ईस्वी नंदोत्सव के दिन सुबह उनके जो वार्तालाप हुआ उनका कुछ अंश नीचे मेरी डायरी दिनलिपि से उद्धृत किया जा रहा है मैं कल के समान उस दिन भी प्रातःकाल वृंदावन के भाव में विभोर थे मुख से जय नंद दुल जय वृंदावन बिहारी जय भूभारहारी जय ब्रजनाद ऐसे अनेक नामों का उच्चारण कर रहे थे साधुगण उन्हें प्रणाम करने के लिए आए उन्होंने कहा बड़ी भूल हो गई है ठाकुर को आज सुबह मक्खन छेना मिश्री आदि देना चाहिए था किसी को ख्याल ही नहीं हुआ मेरे भी ध्यान में नहीं आया महापुरुष महाराज ने सस्वर नंदोत्सव की एक कविता गा कर सुनाई नंदेरी आनंद आज नंदेरी आनंद गोकले ग्वाल नाचे पाइये गोविंद उसके बाद कहा वृंदावन में बहुत होता है मैंने एक बार देखा था गड्ढा खोदकर उसमें दही डालकर उसमें लोग गोताला खाते हैं मानो देव धारण कर मैंने भगवान की अनेक लीलाएं देखी क्या क्या देखा इसी समय एक दिन मठ के पुजारी स्वामी सर्वात्मानंद घरेलू नाम बटुक प्रातःकाल प्रणाम करने आए महापुरुष महाराज ने भाव में विभोर होकर जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज उच्चारण कर पुजारी से कहा बटुक तुम ठाकुर की उत्तम पूजा करते हो तुम्हें खूब भक्ति विश्वास हो पूजा के अंत में यह कहकर प्रार्थना करना कि ठाकुर अपनी पूजा तुम ही कर लो मैं तुम्हारी पूजा क्या जानूँ जो लोग यहाँ ठाकुर की सेवा का काम करते हैं उन सभी का महान कल्याण होगा लोग कहते हैं कि ठाकुर सर्वत्र विराजमान है हाँ वह सत्य है किंतु वहाँ मठ में विश्वास प्रकाश है विशेष प्रकाश है स्वामी जी उन्हें यहाँ बिठा गए हैं यह आत्मा राम की डिबिया है थोड़ी देर के बाद स्वामी आत्मा रामानंद फड़ी महाराज ने आकर प्रणाम किया महाराज जी ने उनसे पूछा फड़ी तुम्हारा संन्यास का नाम क्या है फड़ी महाराज आत्मा रामानंद है महापुरुष जी जो फड़ी है वही आत्मा रामनंद भी है नाम में क्या रखा है नाम रूप के पीछे सर्वभूतों का अंतरात्मा विराजमान है नाम और रूप बाहरी चीजें मिथ्या है एक अन्य दिन पुजारी सर्वात्मानंद ने आकर प्रणाम किया महापुरुष जी ने पूछा तीसरे पर ठाकुर घर खोलकर कुछ जब तप करते हो ना पुजारी ने उत्तर दिया हाँ महाराज महापुरुष जी हाँ सदा ही वहाँ एक भक्ति भाव की धारा विद्यमान रहनी चाहिए जिससे ठाकुर घर में जाने पर प्रतीत हो मानो साक्षात भगवान के पास आ गया हूँ मैं भक्ति और भक्त को प्यार करता हूँ नहीं तो सगुण ईश्वर क्या है केवल थोड़ा ध्यान कर लिया उससे काम नहीं चलेगा भक्ति चाहिए दोनों ही चाहिए इसी समय एक बार किसी साधु ने मसूर दाल में प्याज देने के लिए मठ के भंडारी महाराज से अनुरोध किया था महापुरुष महाराज के कान में यह बात पहुंची तो वे असंतुष्ट हुए उन्होंने अपने एक सेवक से कहा कह देना कि जिसे प्याज खाने की इच्छा है वह कच्चा प्याज दाल के साथ खा सकता है बड़े साधु होने आए हैं आज प्याज खाने की इच्छा हुई तो कल मांस खाने की इच्छा होगी कौन कौन प्याज खाता है खाना चाहते हैं उनके नाम दे सकते हो सितंबर 6, उन्नीस ईस्वी सुबह अनेक साधु महापुरुष महाराज का दर्शन और प्रणाम करने गए माला जपने की बात उठी महापुरुष जी ने कहा जिनके बुद्धि मोटी है वे कहते हैं जितने अधिक संख्या में जप होगा उतने अधिक उनकी दया होगी किंतु क्या वे संध्या देखते हैं संख्या देखते हैं हृदय कहाँ तक उनकी ओर झुका उसी को देखते हैं यदि भाव जम गया तो संख्या न भी रखो रखी जाए स्वामी ओंकारानंद जी ने कहा हाँ महाराज माला जप करना भी कभी कभी डिस्ट्रैक्शन अर्थात विक्षेप प्रतीत होता है महापुरुष जी हाँ ऐसा ही है मैं माला नहीं जपता तुलसीदास जी ने कहा है माला जपे साला तो भी एक रखनी होती है दिखाना होगा कि साधु हूँ ठहाका मार कर हंस पड़े वह एक कमरे की दीवार पर अपनी फोटो के फ्रेम में लटकाई हुई एक माला दिखा कर रखी है जप नहीं होता वह चित्र जपता है हँसी ठाकुर कहते थे पहले जप उसके बाद ध्यान उसके अनंतर भाव इत्यादि पुस्तक में सब लिखा है लेकिन यहाँ जो लोग दीक्षा लेने आते हैं वे वह पुस्तक नहीं पढ़ते तो जो लौकिक आचार है उसी ओर झुकाव है मैं उन्हें बता देता हूँ कि बेटा ये सब तत्व को की बातें हैं लेकिन वे करते हैं या नहीं मालूम नहीं मेरी बात नाम मानो ठाकुर की बात तो माननी चाहिए वे तो प्रैक्टिस हैं अपने हाथों से सब किया है ओंकार आनंद जी आपकी बात क्यों ना मानेंगे आप लोग भी तो प्रैक्टिस सब कुछ कर चुके हैं महापुरुष महाराज थोड़ा हंसे प्रातःकाल पूज्य पाद महापुरुष महाराज को प्रणाम करने एक साधु ब्रह्मचारी लोग उनके कमरे में जाते तो वहाँ एक आनंद का मेला सा लग जाता था कैसे प्रेम कैसी सहानुभूति एक तथा प्यार से वे सब का स्वागत करते और आशीर्वाद देते थे अनेक प्रकार के आध्यात्मिक प्रसंग त्याग वैराग्य ज्ञान और भक्ति की उद्दीपनापूर्ण चर्चा सब लोग सुनते थे उनका शरीर उस समय बहुत ही दुर्बल था चलने की शक्ति भी कम हो गई थी एक और रक्तचाप और दूसरी ओर दमा किन्तु तो उनके देह से आनंद की दीप्ति छिटकती थी नेत्र चमकते थे लगता था मानो उनके कमरे में सभी तीर्थ एकत्रित हो गए हैं उनकी मूर्ति के भीतर व्यास वशिष्ठ आदि तत्वदर्शी ऋषि निवास कर रहे हैं उनकी बातों में सनातन भारत के प्रख्यात आचार्यों और संतों की कंठ स्वर सुनाई पड़ा पढ़ रहा है उन्हें प्रणाम कर कुछ समय तक पास खड़े रहकर और उनका मधुमय करुण स्वर सुनकर हृदय परिपूर्ण हो जाता था बहुत आशा, साहस और उत्साह वे सब को देते थे सचमुच ही प्रतीत होता था मानो हमें कोई भय नहीं है आध्यात्मिक आदर्श दिन के प्रकाश के समान सुस्पष्ट हो जाता था अपने संबंध में उनके भीतर जो निरभिमान भाव था वह वास्तव में ही देखने योग्य था सदा ही वे ठाकुर ठाकुर माँ माँ कहा करते थे सारी शक्ति उनकी और सभी कर्तृत्व उनके हैं वे स्वयं कोई नहीं हैं फिर कहते थे स्वामी जी स्वामी जी महाराज महाराज 1930 सौ में स्वामी अचलानंद जी केदार बाबा कई मास मठ में थे एक दिन वे प्रणाम करने के लिए आए महापुरुष जी ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और कहा केदार बाबा कृपा करो फिर कहा केदार बाबा आशीर्वाद दो जिससे ठाकुर के चरणों में शुद्ध भक्ति हो केदार बाबा बहुत ही विनीत भाव से हाथ जोड़कर बोले यह क्या कह रहे हैं महाराज महापुरुष जी मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ तुम भी दो आदान प्रदान हसी केदार बाबा महाराज आप तो परपूर्ण होकर बैठे हैं महापुरुष जी किससे तुम्हें किसने तुम्हें बताया इस राज्य में पूर्णता कहाँ पूर्णता वहाँ समाधि में है प्रातःकाल पूज्यपात महापुरुष महाराज के कमरे में साधु ब्रह्मचारियों के एकत्र होने पर आमोद प्रमोद भी कम नहीं होता था कभी कभी साधुओं के साथ वे बालक की तरह आनंद करते थे 1930 सौ ईस्वी के सितंबर मास में मठ के लिए एक साइकिल खरीदी गई मठ के औषधालय का कार्य चलाने वाले सन्यासी डॉक्टर एक दिन जब प्रणाम करने आए तो महापुरुष जी ने उनसे कहा यह जो साइकिल तिहत्तर रुपए में खरीदी गई है सो ये रुपये तुम्ही को देने होंगे तुम्हारे औषधालय के काम में ही यह साइकिल अधिकतर आती है सन्यासी डॉक्टर ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है महाराज लोगों से कहूंगा, महापुरुष महाराज हाँ रुपये वसूल कर देना मैं एक रुपये देता हूँ इतना कहकर उन्होंने रुपये रखने की पेटी से एक रुपये लेकर उन सन्यासी के हाथ में दिया और हंसते हुए कहा जो जो साइकिल पर चढ़ेंगे सभी को एक एक रुपया देना होगा 1930 सौ ईस्वी की दुर्गा पूजा के कुछ दिन पहले से ही भोर में महापुरुष जी स्वयं मधुर स्वर के से आगमनी गाना गाते थे आओ जाओ जाओ जाओ गिरी आनित गौरी इत्यादि एक सेवक के हारमोनियम लाकर उनके गाने के साथ बजाने के लिए कहते थे थोड़ा दिन चढ़ने पर पूजनी स्वामी निर्वहानंद जी और चिदानंद जी गोसाई महाराज नित्य उनके कमरे में एकदम सामने वाले कार्यालय में बैठकर हारमोनियम और तबला की संगत के साथ आगमनी गाना गाते थे महापुरुष जी सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे एक दिन स्वामी निर्वानानंद जी जब उन्हें प्रणाम करते करने के लिए गए वे तो उन्होंने कहा आहा सूर्य क्या कहूँ तुम कैसा सुंदर गाना सुना रहे हो कितना आनंद दे रहे हो महाराज ने तुमसे कहा था तुम महान हो जाओगे वह सब हो जाएगा अवश्य हो जाएगा दुर्गा पूजा के समय एक दिन संध्या को एकाएक बिजली बत्तियां भूज गई। मैं स्वामी जी के सेवक का काम करता था उस कमरे में मोमबत्ती जला देने में कुछ विलम्ब होता था महापुरुष जी ने यह देख कुछ डांट कर मुझसे कहा इतनी देर तक कहाँ रहे ऐसे डिसिप्लिन वर्तिता सीखी है रिस्पांसिबिलिटी दायित्व का ज्ञान नहीं है बीएससी, एमएससी कुछ नहीं कब से स्वामी जी के कमरे में अंधेरा है स्वामी जी रहते तो क्या कहते मैं बहुत ही लज्जित हो गया दूसरे दिन प्रातःकाल जब प्रणाम करने गया तो उन्होंने कहा कल डाँटा है और भी डाँटूँगा मैंने कहा बहुत ही भूल हो गई है महाराज भविष्य में बहुत ही सावधान होकर स्वामी जी के कमरे में सेवा कार्य करने के लिए उन्होंने कहा उनके बाद ही हंसकर उन्होंने अपने सेवक से कहा इसे अच्छी मिठाई खिला दो मैंने डांटा धमकाया है मैंने कहा यह क्या है महाराज आपकी डाँट तो आशीर्वाद है महापुरुष जी ने कहा हाँ अच्छी अच्छा जाओ मिठाई खा लो दुर्भाग्य से इसके ठीक तीन चार दिन बाद संध्या के पहले स्वामी जी के कमरे के जंगलों को बंद करने में मैंने कुछ विलम्ब कर डाला महापुर जी बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठे थे सेवक द्वारा मुझे बुलवाया पास जाने पर कहा क्या तुम्हें तपस्या करने के लिए कहीं बाहर जाने की इच्छा है मैंने कहा नहीं जी महापुरुष नहीं है मैं पूछता हूँ संभवतः बहुत जोर की धम की देने की इच्छा से उन्होंने उस ढंग से कहना आरंभ किया था किंतु मेरा संकोच देखकर उन्हें दया आ गई बात घुमाकर उन्होंने मित्र पूछा आजकल क्या पढ़ रहे हो मैं छांदोग्य उपनिषद मुंडक उपनिषद और वेदांत सार महापुरुष अच्छे अच्छी बात भक्ति कायम रहेगी ना ये सब पढ़ते पढ़ते एकदम शुष्क ना हो जाए मैंने कहा जी हां चेष्टा करता हूं इसके कुछ समय बाद शास्त्र के वाक वितंडा लेकर उससे कई बार प्रश्न करने पर वे असंतुष्ट हुए और मुझे कई दिन अच्छा धमकाया एक दिन उन्होंने कहा ठाकुर से प्रार्थना करते हो ना भक्ति दो विश्वास दो कर प्रार्थना करना भक्ति ही मूल है भक्ति होने से सब कुछ होता है मुक्ति भी साधक राम प्रसाद के गाने गाना उसमें भाव भक्ति की बातें हैं इसके बाद प्रणाम करने के लिए जब जाता तो बीच बीच में वे उस प्रसंग की बात करते थे स्वयं हाथ जोड़कर दिखा देते थे कि किस भाव से व्याकुलता के साथ आत्मा राम ठाकुर से प्रार्थना करनी होती है एक दिन मुझसे पूछा ठाकुर मंदिर में भक्ति के लिए खूब प्रार्थना करते होना मैं जी हाँ वे हाँ भक्ति पूर्ण करने से बात और सब बातें अपने छाती पर हाथ रखकर लव प्यार इमोशन भाव न रहने में से कुछ नहीं होता केवल इंटेलेक्चुअलिटी मानसिक उत्कर्ष से मात्र बड़ी बड़ी बातें कह सकोगे बस कई मास बाद एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा ठाकुर मंदिर में रोज जाते होना मेरे ही कहने पर उन्होंने फिर से कहा हाँ रोज जाना ज्ञान हो जाएगा भय नहीं है कुछ भक्ति सहित ज्ञान तभी ज्ञान पक्का होगा उनके ज्ञान देने से ही वह पक जाता है नहीं तो पोथी का ज्ञान नहीं टिकता